भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप आक्षेप और उनका परिहार हमारा वर्तमान जीवन कितना भी घृणित और दुखी क्यों न हो फिर भी हम सन्मार्ग पर चलते हुए जिस प्रकार अपने भविष्य के जीवन को उज्ज्वल और सुखमय बनाने की आशा करते हैं और इसी कारण विविध धार्मिक कार्य करते हैं उसी प्रकार भारतीय दर्शन संसार के दुख में जीवन से विरक्ति को दिखाता हुआ क्रमशः भविष्य के प्रकाश और आनंदमय अवस्था के मार्ग में हमें अग्रसर करता है जो जो इस मार्ग में हम अग्रसर होते हैं तो तो हमारे अंतःकरण का अनादि कर्म और वासनाओं से उत्पन्न मल दूर होता जाता है और क्रमशः ज्ञान विकसित होने लगता है तथा परम आनंद का आभास मिलने लगता है इस मार्ग में निराशा का कोई स्थान नहीं है प्रयत्न में विफल होने की कोई आशंका नहीं है तथा एक जन्म में प्रयत्न करने पर भी परम पद की प्राप्ति नहीं हुई और बीच ही में मर गए तथा जो कुछ प्राप्त किया था वह भी चला गया अग्रिम जन्म में पुनः इसी जन्म की तरह दुखी होना पड़ेगा इत्यादि दुर्भावनाओं का भी कोई स्थान नहीं है अपने अधिकार के अनुसार साधन के द्वारा जो कुछ ज्ञान जीव एक जन्म में प्राप्त कर लेता है उसका नाश मरने से नहीं होता वह ज्ञान तो जीवात्मा के साथ साथ एक जर्जर जर शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर में चला जाता है और दूसरे जन्म में वह जीव पूर्व जन्म के उस संचित ज्ञान के आगे ज्ञान के मार्ग में अग्रसर होता है यह तो ज्ञानियों का अनुभूत विषय है भगवान ने भी गीता में कहा है न कल्याणकृत कचित दुर्गतिम तात तत्र तम बुद्ध संयोग लभते पौर्वदेहिक यतते ततो भूय संसिद्धो गुरुनंदना कुछ लोगों का आक्षेप है कि भारतीय दर्शन में अंधविश्वास का भी प्राधान्य है और दार्शनिक विद्वान आँख मूंद जो कुछ वेद या अन्य प्राचीन ग्रंथों में लिखा है उसे ही मानना अपना ध्येय रखते हैं उससे थोड़ा सा भी विचलित होना परम अनुचित समझते हैं अतः भारतीय दर्शन में मौलिकता नहीं है और न कहीं युक्ति का ही स्थान है यह आक्षेप निर्मूल है पहले कहा गया है कि दार्शनिक तत्वों को समझने के साधन श्रवण मनन और निजी ध्यान है इन तीनों में मनन का स्थान किसी प्रकार संकुचित नहीं है श्रुति तथा तत्वज्ञानियों का साग्रह और स्वानोध आदेश है कि युक्तियों के द्वारा जब तक किसी उपदेश या आगम का आप्तवाक्य के संबंध में पूर्ण विचार कर निर्णय न कर लिया जाए तब तक किसी भी कथन को स्वीकार न करना चाहिए जो कुछ हमें वेद में या शास्त्र में उपदेश रूप में या सिद्धांत के रूप में मिलता है अथवा जो कुछ हम अपने गुरु के मुख से साक्षात सुनते हैं उसे तभी स्वीकार करना उचित है जब हमें उसके तथ्य के संबंध में कोई भी शंका न रह जाए राग द्वेष आवेश या दुराग्रह को छोड़कर सतर्क के नियमों के अनुसार उस कथन पर पूरा विचार करना चाहिए हाँ इसमें एक बात है कि पाश्चात्य दार्शनिकों की तरह हम केवल तर्क पर ही निर्भर नहीं रह सकते जैसा पहले कहा जा चुका है तैतरीय उपनिषद के शिक्षा बल्ली में स्नातक को उपदेश देते हुए आचार्य कहते हैं हे है स्नातक हमने जो जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं का तुम अनुसरण करना मेरे निंदनीय कर्मों का अनुसरण कभी ना करना क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि जिज्ञासु को अंध होकर किसी सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से आचार्य मना करते हैं उपनिषदों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि उपनिषदों की मुख्य देन है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छे प्रकार से तर्क करना हमारे शास्त्र में राग द्वेष रहित तर्क का बहुत ऊंचा स्थान है शास्त्रों में सिद्धांत रूप से तत्वों का प्रतिपादन तो है किंतु प्रत्येक जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना अवश्य आवश्यक है दृष्टिकोण के भेद से एक अनुभव दूसरे अनुभव से भिन्न होता है यह तो उचित ही है ऋषियों के सिद्धांतों से हमें केवल परम पद के मार्ग का पता लगता है किंतु ज्ञान या परम पद की प्राप्ति तथा दुख की आतंक निवृत्ति तो तभी होगी जब हम उस मार्ग पर चलकर उस परम पद का साक्षात अनुभव प्राप्त करें श्रुतियों में कहा गया है कि आत्मा व्यापक नित्य चित्त और आनंद है जिज्ञासु इसे प्रतिज्ञा वाक्य की तरह स्वीकार कर उसका साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ता है इस प्रक्रिया से इतना लाभ होता है कि जिज्ञासु प्रत्येक पद पर स्वयं समझ सकता है कि वह कितना अग्रसर हुआ है और कितनी दूर अभी और उसे जाना है अन्यथा वह केवल विचार समुद्र में तथा निबिड़ अंधकार में भटकता ही रह जाएगा और किसी निश्चित तत्व का कुछ भी पता न लगा सकेगा इस प्रकार यह देखा जाता है कि प्रत्येक भारतीय दर्शन पूर्ण प्रगतिशील होता हुआ भी ज्ञान मार्ग में स्थिर होकर अपने अधिकार के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ता है